सज्जयवाच्रुवा वचन केशव से कृताेन किट नमस्कृत भूयेवाह कृष्ण सगदगद भीतभ प्रणम्युवा वचनमेशवव से पूर्वोजलि वेपम कंपम किटटी नमस्कृत भूय पुनः आह उतवा सगद्गद भयाविष्ट दुखाभिघाता स्नेहा हर्षोद्भवात्श्रुपूर्णने स्ष्म कंठावरोधाच अटव मंदशब्द तेज सह वर्त सगद्व वचनम आहई वचनक्रियाण भीतभी पुनः पुनः भयाष्टचेता सन्णम्य प्रहवी भूत आहित व्यवहार अत्रवसरे सजयवचनम साप्राय कथम द्रोणादु अर्जुन निहतेषु अजेय चतर्षु निराश्रयो दुर्योधनो निहत एव्वातराष्रो जयं प्रतिराश सन संधि क्य शाति इति भविष्य न अश्रऊषी धृतराष्रो भाव्यवशा